आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष गेस्ट हमारे साथ मेहमान हैं गुरुप्रीत सिंह योगी जी जो पटियाला पंजाब से पधारे हुए हैं और वैसे उनका विशेष पेशा जो है एज ए योगा टीचर वो फेमस हैं और साथ ही साथ उनका बिजनेस भी है हम लोग पहले तो योगा टीचर के रूप में उनको जानेंगे कि किस तरह से वो इस फील्ड में उनका आना हुआ कैसे वो फिर इन चीज़ों को सीखकर लोगों को सिखाने लगे वो सारी बातें हम आज के शो में सुनेंगे उनके ज़रिए तो आप सभी की तरफ से गुरुप्रीत सिंह योगी जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में सबको मेरी जरूरत में सबसे पहले सत श्रीकाल जैसा कि रमेश भाई ने पूछा कि योगा में मेरा कैसे आना होगा तो आज से तकरीबन आठ एक साल पहले मेरा मत कि काफ़ी अच्छा बिजनेस था जिसमें कि मेरे पास सत्रह अठारह एम्प्लॉज़ थे तो आपको पता ही है कि खुद काम करना आसान है लेकिन किसी से काम करवाना काफ़ी मुश्किल है तो जब वो सतारह लोगों से मेरे को काम करवाना पड़ता था किसी से डांटना किसी से रिपोर्टिंग लेनी काम वो प्रॉपर नहीं करते थे तो वो सब करते करते मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई और अपने पूरे जीवन काल में जैसे कि मेरे दादाजी भी योग करते थे मेरे पिताजी भी काफ़ी योग करते थे और मैं भी बचपन से ही अपने स्कूल टाइम में भी योगा का सेकेंड बेस्ट स्टूडेंट होता था अपने स्कूल में और काफ़ी कम्पटिशन और काफ़ी मैं जगह पर उस टाइम भी स्कूल की टीम की तरफ से गया तो सारी उम्र मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई एलोपैथिक मेडिसिन या कोई दवा नहीं खाई थी तो तब मेरे को डॉक्टर्स ने बोला कि आपको अब सारी उम्र एक ये बीपी की टैबलेट खानी पड़ेगी उसके अलावा कोई इलाज नहीं है तो मन में ये आया कि नहीं यार ये जीवन बेकार है अगर दवाइयों के सहारे चलेगा तो काफ़ी स्ट्रगल किया सैर शुरू की बॉयल्ड वेजिटेबल खाए खाने शुरू किए तली हुई चीज़ें बंद कर दी काफ़ी हैबिट्स अपनी चेंज कर दी लेकिन बीपी से मेरा छुटकारा नहीं हुआ तो तभी मेरे इन लॉज में एक मेरे रिश्तेदार थे तो उन्होंने मेरे को स्वामी रामदेव जी के योग के बारे में बताया कि हमारे वहाँ पे डीएवी स्कूल में ब्रजेंद्र शास्त्री जी एक योगा की कक्षा लेते हैं कि आप वहाँ पर जाके ट्राई कीजिए तो अब हर मैं नुख्सा उसमें अपना रहा था कि किसी तरह मेरे को इससे छुटकारा मिले तो आखिर मैंने कहा चलो ये भी अपना के देखते हैं तो वहाँ पे जब मैंने जाके उनसे प्राणायाम की विधि जो कि स्वामी रामदेव जी करवाते थे उनके जो स्टूडेंट थे आचार्य ब्रजेंद्र शास्त्री जी उनसे जब मैंने वो प्राणायाम की विधि सीखी तो एक चमत्कार हो गया कि पंद्रह दिन में मेरे बीपी की प्रॉब्लम ठीक हो गई तो उसके बाद अगले छः महीने में हरिद्वार से कॉल आ गई कि कौन कौन योगा टीचर बनना चाहता है तो वो मैं टीचर ट्रेनिंग में अपना नाम लिखवाया और वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके मेरे को इतना अच्छा लगा कि सेम डे ही मैंने अपनी वाइफ को जबकि उस समय मेरी बच्ची दो साल की थी तो वाइफ को बोला कि जैसे मर्ज़ी करो जो मर्जी करो आपको आज ही यहाँ पे आना है मेरी बच्ची वो दो साल की मेरी वाइफ वो दो साल की बच्ची को इन लॉज के पास छोड़कर रात को वहाँ पर पहुँची और हमने वो कैंप शिविर जो है इकट्ठे जॉइन किया और उसके बाद तकरीबन छः साढ़े महीने तक मैं हरिद्वार में रहा सेवा करता रहा अलग अलग हमारे कैंप्स लगे जिसमें कि टीचर्स का कैंप शुगर के रोगियों का कैंप मोटापे के रोगियों का कैंप और उसके बाद स्वामी रामदेव जी पठान का पठानकोट का शिविर मैंने किया करनाल का शिविर किया कुरक्षेत्र का शिविर किया उनके साथ काफ़ी कैंप अटेंड किए तकरीबन साढ़े छः महीने मैं उनके साथ कंटिन्यू रहा और उसके बाद ऐसा एक योग का नशा चढ़ा कि अगर मैं स्वस्थ हो सकता हूँ इतनी दुनिया का स्वामी जी स्वस्थ कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी इसमें अपना एक योगदान डालूं इतने बड़े यज्ञ में तो उसके बाद मैं एक तरह से फुल टाइम योगा टीचर बन गया लेकिन जैसे कि आपको बताया कि मेरी वाइफ भी थी बेटी भी थी परिवार को भी पालना था तो साथ, -साथ मैंने अपना मोबाइल्स का और आर सिस्टम का बिजनेस कॉन्टिन्यू रखा और उसके साथ साथ मैं पूरे पटियाला में मैंने कैंप शुरू किए पटियाला के गाँव में निकला तकरीबन तीन चार महीने तक मैंने पटियाला के सौ से ऊपर गांव कवर किए एक एक गांव में जाके लोगों को योग सिखाया नशे से दूर रहने की शिक्षा दी और उसके बाद डिमांड बढ़ती गई डिमांड बढ़ते बढ़ते फिर मेरे पंजाब में कैंप्स लगने शुरू हुए फिर पूरे हिंदुस्तान में कैंप लगने शुरू हुए और अभी दो साल पहले मैं ऑल ओवर एशिया में यहाँ से पहले मैं सिंगापुर गया सिंगापुर के बाद वहाँ के संगत मलेशिया के लोगों ने मेरी डिमांड की वहाँ से लोग मेरे को मलेशिया ले गए मलेशिया से फिर मेरे को पब्लिक थाईलैंड ले गई थाईलैंड से फिर मैं आगे हॉन्गकॉन्ग ले गए मेरे को हॉन्गकॉन्ग से आगे फिर मेरे को मकाऊ ले गए तो ऐसे मैंने तकरीबन छः महीने का टूर करके अभी रिसेंटली दो साल पहले वापस आया हूँ और उसके बाद पिछले दो साल से तकरीबन मैं श्री श्री रविशंकर के साथ भी जुड़ा हूँ उनसे भी आर्ट ऑफ़ लिविंग के कोर्सेज की जानकारी ले रहा हूँ और उसमें एक प्री टीटीसी लेवल होता है वो मैं क्लियर कर चुका हूँ और उम्मीद है कि इसी साल टीटीसी क्लियर करके मैं स्वामी रामदेव जी के साथ तो सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ ही साथ में आर्ट ऑफ लिविंग में भी मैं एक टीचर बन जाऊँगा बेसिक टीचर बन जाऊँगा और अपने धर्म में भी हमारे सिख धर्म में भी जैसे बीबी बलजीत कौर खालसा हैं वो भी योगा और मेडिटेशन करवाते हैं तो उनके भी मैंने कुछ कैंप्स अभी अटेंड किए हैं पठानकोट में रिसेंटली उनका एक एडवांस शिविर हुआ था वो मैंने कंप्लीट किया है सक्सेसफुली और अब जैसे कि आप जानते हैं कि रमेश भाई के साथ मैं बैठा हूँ अपना माउंट आबू में जो कि इनका ब्रह्म कुमारी का जो एक ज्ञान सरोवर हेड क्वार्टर है वहाँ पे बैठा हूँ तो मैं इनसे भी काफ़ी ज्ञान और शिक्षा ले रहा हूँ ताकि हर किसी ना किसी मतलब कि हर एक धर्म में हर एक जगह पे कुछ ना कुछ ऐसी विशेषता होती है जिसमें कि अपने अंबर अंदर ढाल के मैं सब जगह पर जाके कुछ ऐसी क्वालिटीज इकट्ठी करके ताकि जिस तरह का भी मेरे पास कोई आदमी आए तो मैं उसको बेस्ट दे सकूँ स्वामी रामदेव जी का वहाँ पे योगा सीख रहे थे तो वहाँ पे मेरी मुलाकात एक ही बहुत ही ज्ञानी पुरुष से हुई जिनका कि नाम श्री राजीव दीक्षित था तो उन्होंने एक हमारे जो हमारे घरों में किचन में जो औषधालय होता है उसके ऊपर उनकी काफ़ी रिसर्च थी तो उनको मैंने पंजाब में बुलाया अपने घर उनको एक हफ्ता ठहराया और पंजाब में उनके मैंने काफ़ी अपने पटियाला में और सराउंडिंग एरिया में कैंप्स लगाए और उनसे मैं इतना प्रभावित हुआ कि उसके ऊपर मैंने तीन चार साल फिर रिसर्च कर डाले और अब मेरे पास कई ऐसे नुक्ते राजीव दीक्षित जी की वजह से और उनके ज्ञान से हैं कि हम किसी भी बीमारी को चाहे वो कितनी भी जटिल और कैसी भी बीमारी है कैसे हम घर के अंदर जो किचन में हमारा औषधालय है उसको वहाँ से कैसे हम ठीक कर सकते हैं कर सकते हैं इसके बारे में काफ़ी मैंने नॉलेज इकट्ठी की है तो जहाँ भी मेरे को जाने का मौका मिलता है या कहीं भी कुछ समय मिलता है किसी से बिताने का ट्रेन में बस में या किसी शादी या ब्याह में जहाँ भी जाता हूँ तो यही मेरे टॉपिक होते हैं यही मैं डिस्कस करता हूँ और जैसे कि सबका एक प्रण होता है जैसे कि अब अगर हम यहाँ पर आते हैं ब्रह्म में आते हैं तो उनका स्लोगन है ओम शांति ओम शांति मतलब कि पूरे विश्व में शांति चाहते हैं कि सारा विश्व जो है बिल्कुल शांतिप्रिय जो है और शांति प्रिय हो कहीं भी कोई मार काट ना हो कोई किसी का धोखा ना हो सब प्रेम से रहें और वैसे जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का एक स्लोगन है कि सबको ज़िंदगी जीने का तरीका आ जाए और वो भी शांति के साथ एक चेहरे पर स्माइल मुस्कुराहट के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें और इस धरती पर स्वर्ग लाएँ तो वैसे मेरा भी एक प्रण है कि मेरा भी एक अपना एक संकल्प है कि सबसे पहले जैसे कि पतंजलि में एक योग सूत्र है कि पहला सुख निरोगी काया तो मेरा है कि सबसे पहला सुख जो निरोगी काया है अगर हम वर्ल्ड में पीस चाहते हैं शांति चाहते हैं और जो सत्य आनंद हम पाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमारी काया निरोगी होनी चाहिए अगर हमारे काया में ही रोग होंगे अगर हम घुटनों में दर्द होंगे तो हम कैसे बैठ के कोई आसन या ध्यान या कुछ कर सकेंगे हमारा ध्यान तो ऑटोमेटिकली उस रोग की तरफ चला जाएगा उससे बचने की तरफ चला जाएगा अगर हमें कोई जैसे शुगर का रोग है तो हमारा ध्यान यही होगा इतने बजे मेरे को दवा लेनी है इतने बजे कुछ खाना है इतनी देर में खाए बिना नहीं रह सकता तो मैं उस पर काफ़ी काम कर रहा हूँ ताकि सबसे पहले निरोगी काया प्राप्त की जाए और उसके बाद योग और मेडिटेशन के साथ अपने अंदर की आत्मा को पूरा बलशाली किया जाए और पूरा बलशाली होके हंड्रेड हम लगा के इस पूरे विश्व में शांति और समृद्धि का एक जो है मैसेज लेके जाएं और सारे विश्व को हम शांत समृद्ध और एक भाईचारे की तरह भाई बहन की तरह सब हम जियें और धरती पे हम स्वर्ग बना दें हाँ जी रमेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे आप आप जैसे बोल रहे थे मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि एक विशेष व्यक्ति की याद आ गई महात्मा जी की दत्तात्रेय जिनको कहते हैं और वो उनकी एक विशेषता थी कि वो हर व्यक्ति से गुण उठा वो जब भी किसी से भी मिलते हैं उससे गुण ग्रहण करते थे तो गुण ग्रहण करना ये उनकी एक विशेषता थी पूरे अगर उनके इतिहास को अगर हम लोग जानें या समझे तो स्पेशलिटी उनकी यही थी कि वो गुणग्राही दृष्टि बना के सबसे मिलते थे इवन पशु पक्षी चिड़िया इनसे भी वो सीख लेते थे जो भी चीज़ें उसको मिलते थे तो उनसे सीख लेके वो आगे बढ़ते थे और उसी के लिए वो काफ़ी फेमस हुए तो जब आप सुना रहे थे कि मैं इनसे ये सीख रहा हूँ मैं इनसे ये सीख रहा हूँ तो मुझे उनकी याद आ गई चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताएं और मुझे लगता है कि इस तरह की अगर बातें हम लोग गुणग्राही दृष्टि बना के अगर हम जीवन जीना शुरू करें तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं ना कहीं मुश्किल में आ जाएंगे क्योंकि हम लोग हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं गुण उठा रहे हैं तो तो ये अच्छी बात है क्योंकि वो गुणग्राही दृष्टि हमारी अगर बन जाती है तो हम हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करेंगे अगर आप अच्छी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते तो ज़रूर अच्छी चीज़ें मिलती हैं अगर आप पहले से सोच लेंगे कि गलत चीज़ें ढूँढना शुरू कर देंगे तो गलत चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो व्यक्ति का अपने अंदर जीने की कला है कि आप कैसे देखना चाहते हैं संसार को और कैसे आप बनना चाहते हैं या कैसे आप रहना चाहते हैं तो उसके ऊपर डिपेंडेबल करता है कि आपका विचारधारा कैसा है और आप क्या करना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमारे ऊपर ही पूरा जाता है कि हर व्यक्ति को खुद पे काम करना पड़ेगा तभी जाके हम जो है संसार में जो सुख शांति की बातें पूरी दुनिया में हो रही हैं संस्थाएँ कर रही हैं तो कहीं ना कहीं हम उसमें छोटा सा उंगली का सहयोग दे सकते हैं अगर हम अपने ऊपर काम करें तो यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत तो उसके बाद फिर से हम गुरुप्रीत सिंह योगी जी से बात करेंगे कि किस तरह से आगे हम जैसे किचन एक औषधालय है वो कैसे उन्होंने रिसर्च किया उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम हासिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्कते रहो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 योगी जी से जिनसे हमने बहुत अच्छी तरह से सुना कि किस तरह से हम अपने जीवन में जैसे सबसे पहला जो सुख है वो निरोगी काया अगर हमारा काया सुखमय है हेल्दी है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हम वो साधना कर सकते हैं जिससे हमको सिद्धि मिल सके तो इसी बात को लेकर मैं गुरप्रीत सिंह जी का बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत करते हुए एक सवाल पूछना चाहूँगा जैसे आपने बताया कि किचन हमारा जो औषधालय है वो कैसे एक छोटा सा उदाहरण भी दीजिए आपको किस तरह से आपने रिसर्च किया कितने तक आपने उसमें काम किया और किन किन चीजों पे आपने विजय प्राप्त किया वो थोड़ा सा सुनाइए किचन जो है हमारा एक औषधालय है इसके ऊपर सबसे बेसिक जो कंटेंट है कि हमारे पंजाबी में एक कहावत है पंजाब में कहा जाता है कि जैसा अन वैसा मन और जैसा मन वैसे विचार और जैसे विचार होंगे मनुष्य वैसे ही कर्म करेगा वैसा ही काम करेगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं अन्न की तो अन्न में आ जाता है जैसे आजकल जो फूड हमारा मिल रहा है वो सब रसायन से और कीटनाशक से तैयार किया हुआ है तो वैसा अगर अन हमारे अंदर जाएगा तो वो अंदर जाके व्याकुलता को बढ़ाएगा बीमारियों को बढ़ाएगा और अंदर कई रोग पैदा करेगा हमारे शरीर के सिस्टम को वो डिस्ट्रॉय करेगा तो उसके लिए सबसे पहले थोड़ी सी रिसर्च हमें करनी पड़ेगी कृषि विज्ञान में जिसमें कि हमने कई ऑर्गेनाइजेशन से मैं मिला हूँ कई किसानों से मैं मिला हूँ और कई किसानों को मैंने उत्साहित किया है प्रेरित किया है और उन्होंने मेरे कहने के ऊपर मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर जब मैंने उनके गाँव में जाकर कैंप लगाए और जनरली मैं कैंप से लगाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट लगाता हूँ मैं कोई पैसा नहीं लेता और उन कैंप्स में आके जब किसानों को लाभ हुआ तो कहीं उसमें अमीर किसान भी थे कहीं गरीब किसान भी थे तो जो अमीर किसान होता है अब मेरे पास योग की कला थी मेरे पास ये गुण था कि मैं कैसे किचन एक औषधालय से उनके रोगों को ठीक कर सकता हूँ तो उनके पास क्या गुण था उनके पास अमीरी थी उनके पास जमीन थी उनके पास पैसा था तो मैं अपना गुण देता था वो मेरे को अपना गुण देना चाहते थे कुछ ना कुछ पैसा या कुछ ऐसे धन्यवाद मेरा करना चाहते थे लेकिन मैं उनसे विनती विनम्र निवेदन ये करता था कि मेरे को आपका पैसा नहीं चाहिए इस पैसे की जगह पर अगर आप अपने जो आपके पास चालीस पचास या सौ एकड़ तक के मेरे पास कई जमींदार और किसान आए जिनको मेरे द्वारा बताए गए नुकतों से लाभ प्राप्त हुआ कि वैसा ही लाभ आप मेरे को वापस कीजिए कैसे वापस कीजिए आप अपने सौ एकड़ में से स्टार्टिंग में एक या दो एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कीजिए तो जिसके पास कम था जैसे अगर आपके पास पच्चीस किले है तो आप आधा किला कर दीजिए पाँच किले तो एक बीघे में कर दीजिए कम से कम आप अपने घर के लिए तो ऑर्गेनिक उगाइए घर वालों को तो स्वस्थ रखिए क्योंकि अगर आपकी काया निरोगी होगी तभी आपको जीने का एक अनंत सुख प्राप्त होगा तो वो करते हुए उन्होंने मेरा कहा मानते हुए वो ऑर्गेनिक के ऊपर काम करना शुरू किया उसके बाद जो वो ऑर्गेनिक उन्होंने पैदा कर लिया उगा लिया तो उसके बाद फिर मैं आया उनके किचन में कि अब उगा तो लिया आपके किचन में तो आ गया अब इसको खाना कैसे जैसे कि खाने में मैक्सिमम वो यूज करते थे प्रेशर कुकर ठीक है अब प्रेशर कुकर का जो इजाद है वो इंडिया में नहीं हुआ वो ये यूरोप में हुआ यूरोप में भी जर्मन में हुआ जर्मन ने उसका इजाद क्यों किया क्योंकि वो जो आर्मी थी वो ज्यादातर उनको लड़ाई का काम था अगर जर्मन के आप हिस्ट्री पढ़ेंगे कभी कोई युद्ध कभी कोई युद्ध कभी कोई युद्ध तो उसमें कई बार उनको ऐसे जगह पे जाके अपनी फौज को ठहराना पड़ता था जहाँ पे बर्फ होती थी और माइनस में टेंपरेचर होता था तो कुछ भी खाना होता था तो वो आग जलाके गर्म करना पॉसिबल नहीं था तो प्रेशर कुकर में कुछ ना कुछ गर्म करके या पका के वो खाते थे तो मेन उसके लिए उन्होंने उसका इजाद किया ठीक है अब उस प्रेशर कुकर को हम अपने किचन में ले आए तो हमारे घर में कौन सी फौज है मैदान में कौन से माइनस टेंपरेचर में बैठे हैं कि हम प्रेशर कुकर में खाना बना रहे हैं प्रेशर कुकर में खाना बनता नहीं है पकता नहीं है वो या तो फट जाता है या गल जाता है नीचे से आग का प्रेशर और अंदर स्टीम का भाफ का प्रेशर ठीक है इससे खाना जब खाना गल गया पका नहीं वो गल गया या पिघल गया उससे और उसको हमने तड़का लगा के बारह या तेरह मिनट में खाना शुरू कर दिया तो अंदर वो इतना लाभ नहीं देता था तो पहले हमारे यहाँ पे क्या था कि खाना बनता था मिट्टी की हांडी में ठीक है और उसके बाद खाना बनता था सेकंड अगर हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो मिट्टी की हांडी के बाद आते हैं कांसे के बर्तन कांसे के बात आते हैं पीतल के बर्तन पीतल के बात आते हैं लोहे के बर्तन तो ये सारे बर्तन हमने किचन में से धीरे धीरे सफाचट कर दिए निकाल दिए बारह और जिनके घरों में पड़े भी हैं या तो उसको कबाड़ियों को बेच दिया या उनको अलग से कहीं पर रख दिया और किचन में या तो हमने स्टील और मैक्सिमम एल्युमिनियम यूज़ करना शुरू कर दिया और एल्यूमिनियम का जो मेन जो पदार्थ है एल्यूमिनियम किससे बनता बॉक्साइड पर और बॉक्साइड के हिंदुस्तान के साउथ में भंडार थे लेकिन हमने उस बॉक्साइड से एल्यूमिनियम नहीं बनाया ठीक है और हमने क्या बनाया मिट्टी की हांडी जिसमें कि 18 तरह के तत्व होते थे मिट्टी में और जो हांडी में दाल बनती थी उसमें इतने गुण होते थे कि वो आदमी खा लेता तो कई रोग उसके ठीक हो जाते थे तो एल्युमिनियम के बर्तन जो हिंदुस्तान में आए वो अंग्रेज लेके आए और कहाँ लेके आए हिंदुस्तान के जिलों में वहां पे उन्होंने एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना बनाना शुरू किया और वो खाना किसको खिलाया वहाँ के कैदियों को ताकि ये जल्दी वो खाना खाएं और जल्दी बीमार हो जाएं और जल्दी से जल्दी ये स्वर्ग जाए या मर जाए ठीक है और ताकि हम हिंदुस्तान पर ज़्यादा से ज़्यादा समय राज कर सकें तो मैं जो प्रोग्राम आज मेरा ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप भी अपने घर में एल्यूमिनियम के बर्तन ले आए तो मेरा आपसे यह सवाल है विरम निवेदन है कि हम अपने घर में किसको मारना चाहते हैं किसको उस बर्तनों में बनाकर खाना खिलाना चाहते हैं क्योंकि दमा, अगर अपने घर से आप के बर्तन बाहर निकाल देंगे, तो ये सारे रोग भी उनके प्रेशर कुकर को अगर आप बाहर निकाल देंगे तो आपके किचन में से आपके रसोई घर में से अस्सी रोग बाहर निकल जाएंगे दूसरा फिर आया जैसे औषधालय की अगर हम बात करें तो जितने भी वहां पर चीजें हैं जैसे कि लौंग है छोटी इलायची है बड़ी इलायची है सौंफ है काला नमक है नमक आयोडीन नमक नहीं काला नमक नमक बेसिकली वही था काला नमक है सरसों का तेल है देसी गाय का घी गाय का घी नहीं या घी नहीं देसी गाय का घी ये सब जो है औषधियां हैं और इनको पूर्ण मत के जो पहले काल था पूर्व काल में इनको औषधियाँ ही कहा जाता था लेकिन जब मुगल हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने इसको एक शब्द दिया मसाले उन्होंने मसालों के तरह इनको यूज़ करना शुरू किया तीखा वो खाते थे क्योंकि उनको प्रवृत्ति उनको रखनी थी तीखी अपनी क्योंकि उनको मारकाट करनी होती थी लूट पाट करना होता था और फिर वापस अपने देश में चले जाना होता था तो हमें कौन सी लूटपाट करनी है हमें अपने आप को क्यों उगर करना है या क्यों ऐसे गुण अपने आप में लाने है? हमारा जो हिंदुस्तान है या हमारे पीछे जो ये योगियों और ऋषियों और मुनियों का देश है तो हमारा जो ज़्यादा ध्यान है वो तपस्या और पूजा पाठ में है है. तो इसलिए वो हम मसालों की तरह ना अगर यूज करके अगर हम उसको एज अ औषध यूज करें जैसे कि हमारे दादी या नानी खाना बनाती थी तो सुबह के जो रोटी बनती थी या पराठा या जो भी बनता था उसमें वो अजवैन डालती थी दोपहर के खाने में वो थोड़ी अजवैन डालती थी क्योंकि अजवैन जो है हमारे जो पित्त के हमारे जो पित्त होती है हमारे अंदर जो स्टमक में पित्त होती है जो अग्नि होती है उसको शांत करती है क्योंकि दिन में वैसी अग्नि बहुत होती है और रात के खाने में वो अजवैन नहीं डालती थी क्योंकि रात को अग्नि जो है कम हो जाती है अगर फिर भी वो अजवैन डाल देगी रात के खाने में तो वो पित्त शांत हो जाएगी खाना प्रॉपर तरीके से हजम नहीं हो पाएगा तो ऐसे कई दादी और नानी के नुकते थे कोई भी हमें शरीर में प्रॉब्लम होती थी तो सरल भाव से वो कह देती थी हम उसको अपना लेते थे और हम रोग मुक्त हो जाते थे। लेकिन अब वो चीजें हमने किचन से को प्रकाश और हवा का स्पर्श नहीं मिला तो वो खाना खाने लायक नहीं है अभी आपने जैसे सुना होगा कई बार क्या होता है कि सूरज ग्रहण लगता है और ग्रहण कितनी देर के लिए लगता है पंद्रह सेकेंड बीस सेकेंड सेकेंड्स के लिए और कितना टीवी में न्यूज चैनल्स पे और सब जगह पर प्रचार अखबारों में प्रचार कि उस टाइम को बना हुआ खाना नहीं रखना खाना कुछ है फ्रिज में पड़ा तो उसको गिरा दो वो ग्रहण के बाद प्रॉपर खाओ तो क्या होता है वो तो कुछ सेकेंड के लिए धरती को सूरज का प्रकाश नहीं मिला तो सब कुछ खाने के लायक नहीं रहा तो अब हम जो किचन में या रसोई घर में खाना बना रहे हैं क्या उसको सूरज का प्रकाश या हवा का स्पर्श मिल रहा है नहीं मिल रहा तो अब हमें जान लेना चाहिए कि ये ये जो विद्या है, जो हैं, हैं, काल के सिस्टम है, के सिस्टम सिस्टम यही विश्व गुरु अगर हम इनको अपनाएंगे तो हम सारी उम्र स्वस्थ रह सकेंगे बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो इन सभी बातों से कहीं ना कहीं सीख ले रहे होंगे समझ भी रहे होंगे लेकिन फिर वो उनके सामने एक सवाल आ गया होगा कि कैसे करें <laughs> क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं अच्छा भी लगता है जैसे सत्संग में गए गुरु महाराज ने कुछ कहा तो हाँ महाराज कहते हैं सत्यवचन महाराज कहते हैं लेकिन फिर घर में आने के बाद उसको बदलते नहीं हैं तो अब हमें जो बदलने की बात आती है तो उसमें मैं चाहूँगा कि आपने कैसे अपने जीवन में अपने घर में कैस तरह का आप खाना बनाते हैं आपका स्टाइल क्या है वो थोड़ा सा बताइए ताकि लोगों को प्रेरणा मिले कि हाँ ऐसे हो सकता है इसके लिए रमेश भाई मैं आपसे कहूंगा कि हमारे शायद आपने भी नाम सुना होगा धन्ना भगत एक हुआ है तो धन्य भगत का क्या है कि एक बार वो ये स्टोरी वैसे सबको मालूम होगी लेकिन मैं संक्षेप में सबको बताऊंगा क्योंकि समय हमारे पास समय की एक सीमा है समय कम है कि उनका कहा जाता है कि उन्होंने पत्थर में से भगवान को निकाल लिया था शंकर भगवान को शिव जी को बुला लिया था बाहर निकाला था और उनसे अपने खेतों में हल चला लिया था मैं सब सुनने वालों से ये निवेदन करूँगा कि हमें पत्थर में से भगवान नहीं निकालना वो बहुत कठिन काम था जो धन्य भगत ने कर दिया हमें वो काम नहीं करना हमें तो बहुत सरल सरल सा काम करना है और मनुष्य में भगवान ने इतनी ताकत दी है इतना बल बख्शा है कि अगर उसने चंद्रमा पे जाने की सोची वो चंद्रमा पे पहुंच गया तो अब वो मंगल ग्रह पे जाने की सोच रहा है तो वो मंगल ग्रह पे पहुंच जाएगा तो हमें तो इतना बड़ा काम नहीं करना तो हमें तो अपने जो खाने का सिस्टम है जो हमारे घर का सिस्टम है जो कुकिंग सिस्टम है उसको खाली चेंज करना है ऑर्गेनिक फूड को घर में लाना है और उसको खाना है ताकि हमारे जो काया है जो पहला सुख निरोगी काया वो हमें मिल सके जैसे इन्होंने बात की मेरे मेरे मेरे घर घर में स्टार्टिंग में में अब स्टार्टिंग को को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ी जैसे कि कि मेरी वाइफ जिसने मेरा मेरा पिछले हमारे 14 साल हमारी शादी हो चुके हैं और उसने मेरा हर मौके पे हर काम में हर जगह उसने मेरा साथ दिया कंधे से कंधा जोड़ के काम किया जिसकी वजह से उसने पूरे घर की और बच्चों की रिस्पांसिबिलिटी ली मेरे पेरेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी ली जिसके चलते हुए मैं सारे सामाजिक कार्य सेवा के कार्य इतने योग कैंपन लगा सका अगर वो मेरा साथ ना देती तो शायद ये सब कुछ मैं ना कर पाता और अपने जीवन में जैसे कि आम एक व्यक्ति जीता है वैसे ही जीता छोटे मोटे काम करता और वैसे ही मर जाता तो उसने मेरा पूरा सहयोग दिया जब मैंने उसको ये सारी नॉलेज दी उसको बताया तो उसको पहले तो मुश्किल लगा अपने लेवल पे उसने मिट्टी की हांडी लाने की कोशिश की और सब कुछ लाने का कोशिश किया लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई तो फिर मैंने उसका साथ दिया उसको साथ में लिया हमने पूरे पटियाला का चक्कर लगाया कहीं से हमें कुछ मिला कहीं से घड़ा लिया कहीं से मिट्टी की हांडी ली कहीं से कुछ लिया फिर धीरे धीरे जब सब कुछ वहाँ से पटियाला से अरेंज नहीं हो पाया तो हमें कुछ संगरूर का पता चला फिर हम संगरूर गए मेरी वाइफ मेरे साथ गई तो हमने पे कुछ कुछ ऑर्डर प्लेस किया, कहीं से ऐसा होता था तो वो जैसे धुआं लगता था आंखों को और स्टार्टिंग में उसको थोड़ी दिक्कत आई लेकिन अब जैसी रंगत वैसी संगत जैसी संगत वैसी रंगत तो जब ये मैंने शुरू किया तो मेरे को इस लाइन के लोग मिलने शुरू हो गए जिन्होंने भी राजीव दीक्षित का लेक्चर सुना था और उसके ऊपर वो भी काम कर रहे थे तो उन्होंने फिर मेरी वाइफ को गाइड करना शुरू किया मुझे गाइड करना शुरू किया कोई मेरा मित्र बता देता कि मिट्टी की हांडी के नीचे अगर आप थोड़ा सा चिकनी मिट्टी का लेप लगा देंगे तो उसको गैस के पे भी रख दीजिए चूल्हे पर रखने की जरूरत नहीं है वो क्रैक नहीं होगी और ऐसे जैसे अब घड़े का पानी पीलते थे लेकिन जैसे आपको पता है वो मिट्टी के फिल्टर मंगा के दे दिए जिससे आर ओ से पानी में मिट्टी के फिल्टर में डालता हूं और वहां से हम पानी पीते हैं ऐसे ही मेरे कुछ मित्र मिले उन्होंने पंचकूला में हमारे स्वामी रामदेव जी का ही औषधि केंद्र है चिकित्सालय उन्होंने ले रखा है तो उन्होंने गांव से सुदूर जगह पे घूम के पहले वो आड़त का काम करते थे उन्होंने गांव से कांसे के बर्तन अरेंज कर लिए और लोगों को वो मुहैया कराने शुरू कर दिए ऐसे एक मेरे मित्र ने जिम्मेवारी ली वो आ, घराट का आटा मतलब कि जो पानी से चक्कियाँ जलती हैं वो वाला आटा उसने अरेंज कर दिया मेरे एक मित्र ने ज्वाला जी में ऑर्गेनिक गेहूँ मेरे को अरेंज कर दी एक मित्र ने चने और मूंग की दाल मेरे को बिहार से अरेंज कर दी तो ऐसे सब कुछ होता गया देसी गाय का घी पथमेड़ा से राजस्थान से मेरे एक मित्र ने लाना शुरू कर दिया उसने वो अवेलेबल कर दिया तो मेन समस्या रह दूध की तो देसी गाय का दूध अब कैसे मिले तो उसके लिए भी हमारी चर्चा चलती रही सबसे पहले मैंने एक गाय खरीदी और अपने दूध वाले को लिखे दी कि भैया तू तो जिसको मर्जी जो मर्जी दूध दे लेकिन मेरे को इस देसी गाय का दूध चाहिए तो उसमें भी जैसे कि आ, कुछ एक पीरियड के बाद जब वो गाय गर्भवती हो जाती है तो वो कुछ दूध कम कर देती है और कुछ समय वो देना बंद कर देती है फिर वो समस्या आई तो मैंने उसको एक और गाय ले दी तो दो गांवों से भी उसका काम नहीं चल रहा था रहा उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी इनकम कम होती थी क्योंकि देसी गायें दूध कम देती थी तो हमारे एक मित्र थे उन्होंने उसका अपने कंधों पे उसकी जिम्मेवारी ली जब उनको इसकी नॉलेज हुई तो उन्होंने एक गौशाला खोल ली और अब उस गौशाला से हमारे घर में हमारे जो सर्कल है उसमें दूध सप्लाई होता है और जो कि कांच की, की बॉटल में आता है प्लास्टिक उसमें कहीं भी टच नहीं होता और उस गौशाला में जो कि हमारे डकला गाँव के और जाफरपुर एक गाँव है वहाँ पर उन्होंने वो गौशाला खोली है जिसमें कि गौ का हमने एक गौ को माता कहते हैं और हर एक गौ को एक नाम दिया हुआ है बछड़े और बछड़ी को एक नाम दिया हुआ है और जब वो दूध धोते हैं तो वहां पे गायत्री मंत्र का जाप चलता है तो ऐसे करते हुए हमने वो सब चीजों में धीरे धीरे सफलता प्राप्त करनी शुरू कर दी और जो हम ठान लेते हैं तो वो हम कर लेते हैं तो ऐसे धीरे धीरे वो चेंज आना शुरू हुआ और वो सब चेंजेस से हमने निकलते हुए अब ऑर्गेनिक फूड भी आना शुरू हो गया ऑर्गेनिक तरीके से वो बनना भी शुरू हो गया जैसे कि ऋषि मुनि पहले कहते थे वैसे वो खाना बनना भी शुरू हो गया वैसे ही मेरे एक फ्रेंड थे अपना बॉम्बे में तो मैंने कुछ इंट्रोडक्शन हुई काफ़ी देर के बाद मिले तो मैं नेट पर एक बार सर्च मारा तो वहाँ पर एक अंगीठियाँ मिलती थी जिनसे कि हम उस पर खाना बनाए चूल्हे से वो अंगीठी बहुत फास्ट और बहुत बढ़िया खाना बनाती थी तो वैसी बातों बातों में बात ये कहते मैं तेरे लिए क्या गिफ्ट भेजूँ बॉम्बे से मैं कह यार मेरे को वो अंगीठी भेज दे तो शायद कोई और होता तो वो कुछ क्या मंगाता कुछ कोई मंगाता तो मैंने वहाँ से वो अंगीठी मंगाई कहते यार मैं बॉम्बे में लगा हुआ और यहाँ पर बढ़िया मैं सेटल हूँ मंगाना तो कुछ और मंगाया फॉरन का प्रोडक्ट ही वो काफ़ी यहाँ पर कॉमन है मैं क्या वो पटियाला में मिल जाता है पटियाला बहुत डिवेल्प हो गया तो मेरे को आप वो अंगीठी भेजें तो उसने मेरे को एक की बजाय वो दो अंगीठियाँ भेज दी अब वो उस अंगीठी के ऊपर खाना पड़ता है मिट्टी की हांडी में खाना पड़ता है और जिसका मैं सारा क्रेडिट अपनी वाइफ को दूंगा, जिसने कि सारी पेन लेते हुए सारा आ, ये घर को संभालते हुए परिवार को संभालते हुए और जब मैं योगा कैंप्स और बाहर के कामों में सोशल वर्कस में मैं बिज़ी होता था तो वो मेरा बिजनेस भी संभालती थी तो सारा क्रेडिट मैं उसी को देता हूँ कि जिसकी वजह से ये एक टीम की तरह से हम चले और मैं ये सब कुछ करने में कामयाब बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वाले इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं अपने प्रयास को शुरू करेंगे और मैं चाहूंगा कि वो आज से इस प्रयास को शुरू करे कि किस तरह से हम अपने किचन को जो है बदलाव कर सकते हैं ऑर्गेनिक रूप में और जो भी चीजें आपसे हो सकता है आपके नजदीक में जो अवेलेबल है उनसे पहले शुरू कर दीजिए एक बार शुरू करने से सब चीजें अपने आप होने लगता है तो आप कोशिश जरूर कीजिए आपको सफलता अवश्य मिलेगा और जाते जाते मैं चाहूंगा एक छोटा सा संदेश एक छोटा सा मैसेज मेरा मैसेज यही है कि जैसे पहला सुख निरोगी काया इसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली दो अमी, आ, अमीर आमिर खान के सीरियल देखे हैं सत्यमेव जयते के ऊपर जिसमें कि अब पूरे जो हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में स्पेशली हिंदुस्तान पंजाब और हरियाणा में हमारी जौ की खेती जीरी जिसको हम कहते हैं चावल की खेती बहुत होती है कनक की खेती भी होती है चावल में पानी बहुत ज़्यादा लगता है जिससे कि धरती में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है तो उन्होंने एक मैसेज दिया था वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर वाटर रिचार्ज सिस्टम कैसे हम लगा के धरती से धरती में पानी के स्तर को ऊपर ला सकते हैं तो मैंने उसके ऊपर भी काम करना शुरू किया है और साथ ही मैंने उनका एक और सीरियल देखा था जिसमें कि उन्होंने ई वेस्टेज के ऊपर बताया था कि कैसे हम वेस्टेज को जो है अब जहाँ भी हम हिंदुस्तान में देखते हैं हर जगह ऊपर कहीं भी आप ट्रैवल कर लीजिए कूड़े के ढेर आपको हर शहर के बाद रेलवे साइड के किनारे या सड़क के किनारे अक्सर वो मिल जाते हैं तो कैसे हम अपने हिंदुस्तान को भी बाकी दुनिया की तरह सुंदर और बहुत ही एक ब्यूटीफुल कंट्री बना सकते हैं तो उसके ऊपर भी अब एक कुछ प्रोजेक्ट्स पर मैंने काम शुरू किया है समाज के काफ़ी अच्छे समाज सेवी हैं सरदार एस सिंह ओबराए जो कि पीछे दुबई जेल से सतारह लड़कों को फांसी की सजा हो गई थी उनको ब्लड मनी दे के के लाए थे फिफ्टी लोगों को वो ब्लड मनी देके फांसी की सजा उनकी माफ करवा के गल्फ कंट्री से हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान के लोगों को बांग्लादेश के लोगों को और कुछ चाइना के लोगों को श्रीलंका के लोगों को फिलीपींस के लोगों को वो ला सके तो उनसे मैं वो हमारे पटियाला के ही हैं मेरा सौभाग्य है कि वो हमारे शहर के हैं उनसे मैं काफ़ी इंस्पायरेशन लेता हूं और जैसे मेरे को आज यहां पे जो लेके आए हैं वो मिस्टर प्रीतपाल सिंह पन्नू जो कि करनाल से हैं और निफ़ा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है सोशल वर्क को समर्पित कर दिया है वैसे ही जैसे ओबराए साहब ने किया हो वैसे ही ओबराई साहब तो पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं पन्नू जी ने करनाल में क्या हुआ और धीरे धीरे इसको फैलाते हुए वो भी अपनी जड़ें हिंदुस्तान में ले जा रहे हैं इन लोगों से इंस्पायर होकर मैं भी काम कर रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं हम शुभकामना करते हैं कि आपको अपने इस मकसद में सफलता बहुत जल्दी मिले और आगे बढ़े आप और आप सभी का स्वास्थ्य मस्त रहें निरोगी रहें और खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और गुरुप्रीत सिंह योगी जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो